महाभारत कर्ण पर्व अष्ट कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संघार और पलायन धरात्रस्तुवाच तथो भगषु सैन्यु भीमसेने संयुगे दुर्योधनो ब्रवृत्ति नु सौ बलो वापिसय कर्णों वा वयता श्रेष्ठ योधा वाम वा का युधे कृपो वा कृतपरमा वा द्रोणी दुस्साह ऋत्राट ने पूछा संजय युद्धस्थल में भीमसेन के द्वारा जब कौरव सेनाएं भगा दी गई तब दुर्योधन शकुनी विजयी वीरों में श्रेष्ठ कर्ण मेरे अन्य योद्धा कृपाचार्य कृतवर्मा अस्वस्थामा अथवा दुस्शासन ने क्या कहा अत्यभुतम वंदे पांडवे यक्रम यदर सर्वान्धयामा सामकान् मैं पांडुनंदन भीम से इनका पराक्रम बड़ा अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने अकेले ही समरांगण में, में मेरे समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध किया यथा यहाज्ञ योधा राधेवनपी गुरुण मथ सर्वेशा कर्ण शत्रुनुसूदन शर्म प्रतिष्ठा चीभिता था चय राधा पुत्र कर्ण भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य किया संजय वही समस्त कौरव योद्धाओं का कल्याणकारी आश्रय कवच के समान संरक्षक प्रतिष्ठा और जीवन की आशा था तत्प्रभग्नम बरम दृष्टा कौन से नितौजाम राधे यो पुत्रावाम मम दुर्धर सा राजा नो महारथा एतन में सर्व चक्ष संजय अमित तेजस्वी कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख अध और राधा के पुत्र कर्ण ने युद्ध में कौन सा पराक्रम किया मेरे पुत्रों अथवा महारथी दुर्धर्ष नरेशों ने क्या किया संजय यह सब वृत्तांत मुझे बताओ क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो संजय उच अपरा महाराज धीमसेनस्य संजय बोला महाराज प्रतापी सूत पुत्र ने संतपुत्र काल में धीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संघार कर डाला भीमोप्यति बल सैन्य धारत राष्ट्रपोध कर्ण्यम पंचाला स्व इसी प्रकार मसेन ने भी कौरों के अत्यंत बलशाली बलवती सेना को मार गिराया तत्पश्चात कर्ण ने सल्ले से कहा मुझे पांचालों के पास ले चलो द्राव्यमानं में धीमतां। अब्रवेत करना। बुद्धिमान भीमसेन के द्वारा सेना को भगाई जाती देख रथिकारथी सल्य से कहा मुझे पांचालों की ओर ही ले चलो मद्राज ततः श्वेता कर महाबल तब महाबली मद्रराज ने महान वेगशाली श्वेत अश्वों को छेदी पांचाल और करशों की ओर हाँक दिया पर यत्र को पीड़ित करने वाले शल्य ने उस विशाल सेना में प्रवेश करके जहाँ सेनापति की इच्छा हुई वहीं बड़े हर्ष के साथ घोड़ों को रोक दिया तम रथम मेघ संभ्र परिवार पाण्ड पांडुानालास्ता हाँ या पते प्रजानाथ व्याघ्र चर्म से आच्छादित और मेघ गर्जन के समान गंभीर घोष करने वाले उस रथ को देखकर कर पांडव तथा पांचाल सैनिक त्रस्त हो उठे तथो रथ से निदुरासी महारण पर्जन सम निर्घोष पर्वत्यवर्यतः तदनंतर उस महायुद्ध में फटते हुए पर्वत और गर्जते हुए मेघ के समान उसके रथ का गंभीर घोष प्रकट हुआ तथा सरस्त कर्ण आकर्ण नेत्रित जगान पांडव बलम सत्तूथ सहस्रश कान तक कर छोड़े गए सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा पांडव सेना के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला तम तथा समरे कर्म कुर अपराज परिभेश पांडवा नाम महारथा संग्राम में ऐसा पराक्रम प्रकट करने वाले उस अपराजित वीरों को महाधनुर्धर पांडव महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया तम शिखंडी चीम चुम्न पार्शत नकुल द्रौपदी परिव्रिघा संतोराधेय सर्वृष्टि शिखंडी भी। भीमसेन ध्रुप कुमार धृत दुम्न नकुल सहदेव द्रौपदी के पांचों पुत्र और सात्विकी ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा राधा पुत्र कर्ण को मार ढालने की इच्छा उसे सब ओर से घेर लिया सात के स्तूत कर्णि संत्यान स्थिति अताड़ियत्रुदेश रणभूमि में बीस पैने बाणों द्वारा कर्ण के गली के असली पर प्रहार किया शिखंडी पंच विंशतृष्टदुम से सप्तमी द्रौपदीया चतुष्ट सहदेवी नकुल सती चौक्याध सायक शिखंडी ने पचीस धृष्टुम्न ने द्रौपदी के पुत्रों ने 64 सहदेव ने सात और नकुल ने सौ बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध में घायल कर दिया समरे तदनंतर महाबली भीमसेन ने समरभूमि में कुपित हो द्राधा पुत्र कर्ण के गले की हसली पर झुकी हुई गाठ वाले 90 बाणों का प्रहार किया अत्या क्षिपन धनुतम मुमोचा निश्तान बाढ़ान पीड़ियन तब अजिरत पुत्र महाबली कर्णे हंसकर अपने उत्तम धनुष की टंकार की और उन सब को पीड़ा देते हुए उन पर पहने बाणों का प्रहार आरंभ किया तम तथा भरत श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने पाँच पाँच बाणों से उन सब को घायल कर दिया फिर सातिकी का ध्वज और धनुष काटकर उनकी छाती में नौ बाणों का प्रहार किया भीमसेनम ततः क्रुद्धों व्याध तिश्ता तर सहदेव से भल्ले आर्य तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्णे भीमसेन को तीस बाणों से घायल किया और एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काट डाली सारथि चिण राज परम तपह विरथान द्रौपदी चकार भरत अक्षोर्वेशुत इतना ही नहीं सत्रों को संताप देने वाले कर्ण ने तीन बाणों से सहदेव के सारथी को भी मार डाला और पलक मारते मारते द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया भर श्रेष्ठ व अद्भुत स कार्य हुआ विमुखे विमुखी कृत्यन सर्वान्नत पर्व भी पंचाला चेदीनाम च महारथान उसने झुके ही गांठ वाले बाणों से उन समस्त वीरों को युद्ध से विमुख करके पंचाल वीरों और चेतदेशी महारथियों को मारना आरंभ किया ते समरे ते व्यमान साम चेद्यार्ण में घायल होते हुए भी चेदि और मत्स्य देश के वीरों ने एकमात्र कर्ण पर धावा करके उसे बाण समूहों से ढक दिया तांज खानस तिर बाण सुतपुत्रो समरे बध्यमान साम चेद्या पते सिंग तस्ता अमृका इव महारथी सूतपुत्र ने पहने बाणों से उन सब को घायल कर दिया प्रजानाथ समर में मारे जाते हुए चेदी और मत्स्य के वीर सिंह से डरे हुए मृगों के समान रणभूमि कर्ण से भयभीत हो भागने लगे ए तदत्य अद्भुतम कर्म दृष्टवान समरे सूरान् यदरेशतपुत्र प्रतापवाह यतमान परम धक्त्यानाश धन पांडव यान्माराज सद्वार भारत महाराज यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आँखों देखा था कि अकेले प्रतापी पुत्र ने सम्रांगण में पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्षी धनुर वीरों को अपने बाणों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया तत्र भारत करण से राघवता सर्वा सिद्धाही भरत नंदन वहाँ महामनस्वी कर्ण की फूर्ति देखकर चारणों सहित सिद्धगण और संपूर्ण देवता बहुत संतुष्ट हुए अपूजे अपूज स्वासा धात्राष्ट्र के संपूर्ण तथा सार्थियों में श्रेष्ठ नरोत्तम कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा कर्णो महाराज तदा जलितो महान महाराज जैसे ग्रीष्मतु में अत्यंत प्रज्व हुई आग सूखे काठ एवं घास फूस को जला देती है उसी प्रकार कर्ण सेना को दग्ध करने लगा ते कर्णे न यात या तत ततः भीता कर्णम दृष्टवा महारथम कर्ण के द्वारा मारे जाते हुए पांडव सैनिक रणभूमि में उस महारथी वीर को देखते ही भयभीत हो जहाँ तहाँ भागने लगे तत्रक्रंदो महान पंचालाना महारणे वध्यताम कर्णचाप कर्णचापरच्युत कर्ण के धनुष्य छूटे हुए के बाण द्वारा मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद उस महासमर में गूंजने लगा तेन तत्र उस घोर शब्द से पांडवों की विशाल सेना भयभीत तो उठी शत्रुओं के सभी सैनिक रणभूमि में एकमात्र कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने लगे तत्रुतम पुनश्चक्रे राधे शत्रु नदे न पांडवा सर वेद से कूरभव विव शत्रुशूदन राधा पुत्र ने पुनः वहाँ अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जिससे समस्त पांडव योद्धा उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके यथा उगा पर्वत श्रेष्ठम आसाध्याभि प्रदीर्घते, तथा तत्पाण्डव कर्ण कर्णमासाध्य दीर्यतें जैसे जल का महान प्रवाह किसी ऊँचे पर्वत से टकराकर कई धाराओं में बढ़ जाता है उसी प्रकार पांडव सेना कर्ण के पास पहुँच तितर बितर हो जाती थी करने पी समरे राजन समन विध्युम जलन महाबाहु राजन में धूम रहित अग्नि के समान पाण्डवाज्वलित होने वाला महाबाहु कर्ण भी पांडवों की विशाल सेना को दग्ध करता हुआ स्थिर भाव से खड़ा रहा शिरासी च महाराज कर्णाश कुंडलाघुचे सुबी महाराज वीरकर्ण ने भ्राणु द्वारा पांडव पक्ष के वीरों के मस्तक कुंडल सहित कान तथा तो भुजाएं पूर्वक काट डाली हस्तिदस्वूं खड्गान ध्वजान शक्ति गजान रथ विविधान राजन पता काम जजना चक्षम चुग योक् चक्राणी विविधा चेद बुध कर्ण योध राजन योद्धाओं के व्रत का पालन करने वाले कर्णे हाथी दांत की बनी हुई मूठ वाले खड्गों धजों शक्तियों घोड़ों हाथियों नाना प्रकार के रथों पताकाओं जजनों धूरों जुओं जोतों और भाज भाँच, भाँच के पहियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले तत्र भारत कर्णे नजबाज भी अगम्य रूपा पृथ्वीहीन भांसोढ़ कर तवा भारत वह कर्ण द्वारा मारे गए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पृथ्वी पर चलना असंभव हो गया रक्त और मांस की कीच जम गई समम चय हत स्व पदार्थ भी रुंजर चाचन मरे हुए घोड़ों पैदलों रथों और हाथियों से पट जाने के कारण वहाँ की ऊंची नीची भूमि का कुछ पता नहीं लगता था नापि से न परे योधा प्राज्ञात परस्परम घोरे सरांधकार तो कर्ण का अस्त्र जब एक पूर्वक बढ़ने लगा तो वहां बाणों से घोर अंधकार छा गया उसमें अपने और शत्रुपक्ष के योद्धा परस्पर पहचाने नहीं जाते थे राधे अचाप निर्मुक्त थर ही कांचन भूषण संचादिता महाराज पाण्डवाणाम महारथा महाराज राधा पुत्र के धनुष से छोटे हुए सुवर्ण भूषित बाणु द्वारा समस्त पांडव महारथी आच्छादित हो गए ते पांडव ये राधे ये न पुनः पुन अभद्यंत महाराज महाराथा महाराज समरभूमि प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्ष के महारथी राधा पुत्र कर्ण के द्वारा बारम्बार भागने को विवश कर दिए जाते थे मृग संघान क्रुद्ध सिंह द्राव ते पंचाला कालया जैसे वन में कुपित हुआ सिंह मृग समूहों को को रहता है उसी प्रकार पक्ष के पांचाल महारथियों भगाता भाग, हुआ महायशस्वी कर्ण सम्रांगण में समस्त योद्धाओं को त्रास देने लगा जैसे भेड़िया पशु समूहों को भयभीत करके भगा देता है उसी प्रकार कर्ण ने पांडव सेना को खदेड़ दिया दृष्टवा तो पांडवी सेना था त्राष्ट्रपरा त्रा त्रा मुखीम तत्र जग मु स्वा था भैरवान पांडव सेना को युद्ध से विमुख हुई देख आपके महाधनुधर पुत्र भीषण गर्जना करते हुए वहां आप चे दुर्योधन ओशि राजेन्द्र मुदा परम आयुत वाद आमास नाना वाद्यान सर्वश राजेंद्र उस समय दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई वह हर्ष से भरकर सबो नाना प्रकार के बाजे बजवाने लगे पंचाला महेश्वा था भग्नास्तत्र नरोत्तमा निवर्तंत यहाँ सूरम मृत्यु कृत् निवर्तन उस समय वहाँ भगे हुए महाधनुर नरसे पांचा मृत्यु को ही युद्ध से लौटने की अवधि निश्चित करके पुनः सूतपुत्र कर्ण से जूझने के लिए लौट आए तृत्ता राधेय शत्रुतापन अनेकसो महाराज भभंज पुर महाराज को संताप देने वाला पुरुष राधा पुत्र कर्ण उन लौटे हुए सूरवीरों को रणभूमि में बारंबार भगा देता था तत्र भारत कर्णे न पंचाना विंश नेता था कई क्रोधा परचता। रथ नंदन करने वह बाणों द्वारा बीस पांच साल रथियों और सौ से भी अधिक चेतदेशी योद्धाओं को क्रोधपूर्वक मार डाला कृत्सान रथोपस्थान वाजपृष्ठाच भारत निर्मनुष्यान्जस्क पादाह भारत उसने रथ की बैठकें सुनी कर दी घोड़ों की पीठ खाली कर दी हाथियों के पीठों और कंधों पर कोई मनुष्य नहीं रहने दिए और पैदलों को भी मार भगाया सूतपुत्रो इस प्रकार सत्रों को तपाने वाला कर्ण काल के सूर्य की भांति तप रहा था उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो गया था सूत पुत्र का शरीर काल और अंतक के समान सुशोभित हो रहा था एवेतन महाराजा नरबाजी रथ दिपह सौमह स्वात कर्णरीगणसूदन यथात गणा हालाती महाबल तथा सोम कान्ह तस्था को महारथ महाराज इस प्रकार शत्रुशूदन महाधनुर कर्ण शत्रुपक्ष के पैदल घोड़े रथ और हाथियों का संहार करके अविचल भाव से खड़ा रहा जैसे समस्त प्राणियों का संहार करके काल खड़ा हो उसी प्रकार महाबली महारथी कर्ण सोमकों का विनाश करके युद्धभूमि में अकेला ही डटा रहा तत्रादतम अपचालान पराक्रम जहूरणमूर्धरी वहाँ हम लोगों ने पांचाल वीरों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि मारे जाने पर भी युद्ध के मुहाने पर कर्ण को छोड़कर पीछे ना हटे राजा दुस्शासन से कृप सार्भत अस्पताल न्यान पांडवी सेना सहस राजा दुर्योधन दुशासन शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य और महाबली शकुनी ने भी पांडव सेना के सैकड़ों करण राजना बलम क्रुद्ध पांडवा नाम राज्य पराक्रमी पुत्र शेष रह गए थे वे दोनों भाई क्रोधपूर्वक इधर उधर से पांडव सेना का विनाश करते थे तत्र महच्चासी क्रूर विश्वसनम महत तथा पांडव चूरा ईट्ठनुम न द्रौपदीयास संक्रुद्धाम कम इस प्रकार महामहान संहारकारी एवं क्रूरतापूर्ण भारी युद्ध हुआ इसी तरह पांडव पांडववीर धृष्टुम्न शिखंडी और द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि ने भी कुपित होकर आपकी सेना का संहार किया एवं क्षयृत्त पाण्डवा तत ततः तवकाना प्राप्य महाबल इस प्रकार कर्ण को पाकर जहाँ तहाँ पांडव योद्धाओं का संघार हुआ और महाबली भीम से इनको पाकर रणभूमि में आपके योद्धाओं का भी महान विनाश हुआ इस श्री महाभारत कर्णपर्वढ़ी संकुल योद्ध अष्ट सप्ति तप अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय अठहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ